श्रोताओ नमस्कार सहकार रेडियो में आपका स्वागत करती हूं मैं शिल्पी आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की 150वीं जयंती दुनिया के कई देशों में गांधीवादी लोग और सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। गांधी के विचारों को जन जन तक ले जाने की बातें और कोशिशें भी हो रही है इस मौके पर सहकार रेडियो भी अपने श्रोताओं के लिए पूरे सप्ताह चलने वाली कार्यक्रमों की श्रृंखला लेकर आया है जिनके माध्यम से हम गांधी जी के विचारों उनके रास्ते और जमीनी स्तर पर हो रहे गांधीवादी प्रयासों के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे हम जानेंगे कि वर्तमान समय की राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक व सामाजिक समस्याओं का गांधीवाद क्या समाधान बताता है हम ये भी जानेंगे कि गांधीवादी रास्ता तर्क और वैज्ञानिकता की कसौटी पर कितना खरा उतरता है इस क्रम में हम गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं और गांधीवाद के आलोचकों से भी बातचीत करेंगे जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवाई जाएगी तो आज इस श्रृंखला की शुरुआत करते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ऐसी फोन आरोप हुई बातचीत गांधी जी ऐसी जुड़े कुछ पहलुओं पर उनसे बात की है साथी पवन ने सुनिए ये बातचीत सरकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार जी से फोन पर वो हमसे जुड़े हुए हैं और चूंकि भगत सिंह की, की जयंती भी अभी पिछले दोनों ही थी और इस समय हम गांधी जी की एक जो जयंती है उसका हम वर्ष मना रहे हैं पूरे देश में गांधीवादी जो कार्यकर्ता हैं वो मना रहे हैं सर्वोदय के कार्यकर्ता मना रहे हैं और इस संदर्भ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस पर हम हिमांशु जी से बात करेंगे हिमांशु जी आपका स्वागत है सहाकार रेडियो में जी, नमस्ते हिमांशु जी अभी गांधी जी का 150वां जो जयंती वर्ष है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है तो इस संदर्भ में अगर आप गांधी जी के बारे में और गांधी जी के वर्तमान में जो प्रासंगिकता है आप गांधी जी को लेकर के उनके विचारों को लेकर के इस पूरे वर्ष में क्या क्या कर रहे हैं ये कृपया बताइएगा गांधी का जीवन दरअसल इतना विशाल है और हर मुद्दे पर गांधी जी का काम है और उनका सोच है चाहे वो आपकी प्राकृतिक चिकित्सा हो चाहे वो राजनीति हो चाहे वो सांप्रदायिकता हो चाहे वो जातिवाद हो चाहे वो व्यक्तिगत शुचिता हो वो हर चीज को लेकर गांधी ने काम भी किया है और उस पर कहा भी है लिखा भी है बोला भी है तो वो एक संपूर्ण जीवन दर्शन उनका है और हम लोग तो जिस तरीके से अपनी जवानी में ही हम लोगों ने गांधी जी की ए, इस बात को लेकर के घर छोड़ दिया था कि नौजवानों को गांव में काम करना चाहिए अगर भारत के लोकतंत्र को गुंडों का लोकतंत्र बनने से बचाना है तो मैं और मेरी पत्नी शादी के 20 दिन के बाद अपना घर छोड़कर बैग उठाकर छत्तीसगढ़ के एक गाँव में जाकर हम लोगों ने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था गांधी जी के उसी एक संदेश को लेकर के मैं और मेरी पत्नी चले गए थे मेरे पिताजी ने गांधी जी के साथ काम किया है वो सेवाग्राम में उनके साथ रहे और गांधी जी का जो एक कार्यक्रम था नई तालीम का क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो शिक्षा है वो वैसे ही बदल जानी चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद जैसे झंडा बदल गया हम एक दिन भी अंग्रेजों का झंडा स्वीकार नहीं कर सकते तो अंग्रेजों की शिक्षा भी एक दिन भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए और वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं आजाद भारत के किसी स्कूल में जाके बच्चों से पूछूं कि मैंने चार आने का एक सेब खरीदा और मैं उसे एक रूपये का बेच दूं तो मुझे क्या मिलेगा और अगर बच्चे कहें कि आपको जेल मिलेगी तो ये आजाद भारत के हिसाब से सही शिक्षा होगी क्योंकि आखिर एक स्वतंत्र देश में लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि वो खाने की चीज पर दूसरे नागरिकों से मुनाफा कमाएंगे जी तो गांधी की वो सोच थी और वो कहते थे कि शिक्षा जो है सिर्फ दिमाग की नहीं होती पूरे शरीर की होती है जी। तो उस ईशू पर उनकी नई तालीम का कार्यक्रम था जिसमें हमारे पिताजी रहे और फिर हम लोगों ने वही सब देखा परिवार में गांधी जी की विचारों को लेकर पिताजी फिर भूदान आंदोलन में जुड़ गए सर्वोदय आंदोलन में जी उनके जो सब क्रांतिकारी साथी थे वो घर में आते थे तो वही प्रभाव पड़ा तो हम भी फिर गांव में चले गए काम करने अठारह साल बाद जब हम लोगों ने मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई तो सरकार ने फिर हमें छत्तीसगढ़ राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया ये तो इससे तो ये जाहिर हो रहा कि गांधी जी आपके खून में है क्योंकि आपके पिताजी भी गांधीवादी थे और बचपन तो तो से खादी पहनी और चरखा भी चलाया स्टूडेंट इस्टु, ऐसे शुरू कर दिया आज तक चरखा चलाता हूँ जी जी जी जी तो ये तो हम आपका फेसबुक पोस्ट भी देखते रहते हैं यार तो साथ इस पर हम चर्चा का आगे बढ़ाएं तो गांधी की जो आज की जो प्राथमिकता है अगर हम उसपे बात करना चाहें तो जैसे कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं अगर हम उसपे जाए वर्तमान संदर्भ में आए तो इस समय दिख रहा है कि मॉब लिंचिंग हो रही है भीड़ जो है किसी को भी गाय के नाम पर और सिर्फ संदेह के नाम पर पीट पीट कर मार दे रही है जी तो ऐसे समय में गांधी की क्या प्रासंगिकता है और क्या इन समस्याओं का समाधान गांधी के रास्ते से होकर के दिखता है आपको आगे चलकर जबकि भगत सिंह और राहुल संकत्यान जैसे लोग कहते हैं कि जो राष्ट्र की एकता है वो धर्मों की एकता पर नहीं बल्कि धर्मों की चिता पर ये राहुल संकत्याय का कथन है और भगत सिंह भी कहते हैं कि धर्मों के विनाश की बात तो ये आपको लगता है कि भगत सिंह का रास्ता इस मामले में ज्यादा बेहतर होगा या गांधी का रास्ता आपको क्या लगता है देखिए गांधी व्यक्तिगत स्वातंत्र के सबसे बड़े हिमायती थे जी वो अपनी समझ से अपने फैसले लेने के सबसे बड़े पक्षधर थे कि हर व्यक्ति को अपनी समझ से अपना फैसला लेने का अख्तियार है और उसी को वो सभी धर्मों की स्वतंत्रता भी कहते हैं की भाई हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ जीता है वो जी सकता है और भारत एक ऐसा देश बनेगा जहाँ व्यक्ति अपनी हाँ। व्यक्तिगत व्यत्त समझ से रह सकता है वो आड़े नहीं आएगी उसकी नागरिकता पर चाहे वो हिंदू विश्वास के साथ रहना चाहे या मुस्लिम विश्वास के साथ रहना चाहे जी और जो आपने कहा कि धर्मों की चिता पर बनेगा गांधी के एक मित्र थे प्रोफेसर गोरे वो नास्तिक थे लेकिन गांधी के बहुत अच्छे मित्र भी थे उनको गांधीवादी माना जाता है तो गांधी जी के साथियों में नास्तिक लोग भी थे और आ, मैं खुद नास्तिक हूँ तो गांधी का कोई ऐसा आ, एक पक्का फ्रेम नहीं है कि आप उसमें हर चीज वैसी ही फॉलो करें जैसे गांधी करते थे जैसे किसी ने मजाक में पूछा एक बार नेहरू से कि भाई आप गांधीवादी हैं तो आप गांधी जी की तरह लंगोटी क्यों नहीं पहनते <laughs> तो नेहरू ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि मेरे पीछे कुत्ते पड़ जायेंगे <laughs> क्योंकि जब तो आप नकल करेंगे तो आप अजीब हो जाएंगे आपकी जी, आप जी। मौलिकता नष्ट हो जाएगी और वो आप अजीब जैसे दिखने लगेंगे तो गांधी वो नकल करने की बात नहीं स्वीकार करते कहते हैं कि सब अपनी व्यक्तिकता में जी सकते हैं जी लेकिन आप अगर, अगर गांधी को ध्यान से देखें तो गांधी जहां शुरू में कहते हैं की ईश्वर सत्य है वो आखिर में कहने लगते है की सत्य ही ईश्वर है अच्छा ओके तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है वो अब ये नहीं कह रहे कि कोई ईश्वर है और वो सत्य है वो कह रहे हैं जो सत्य है वो ईश्वर है तो सच को और सारा जिंदगी उन्होंने सच की खोज करी उस पर निष्ठावान रहे और उसको उसकी निरंतर उन्होंने तलाश करी अनिवील किया कि भाई क्या सच क्या है तो वो आखिर में कहने लगते हैं कि सत्य ही ईश्वर है तो बाकी उस तरीके के धार्मिक नहीं है आज जो हालत हो रही है भारत की वो तो एक तरीके का न सिर्फ धार्मिक कट्टरवाद है बल्कि ये फांसीवाद है और ये फांसीवाद जो है ये जब पूंजीवाद मरता है तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है ताकि वो किसी तरीके से जिंदा बच जाए जी तो ये मरते हुए पूंजीवाद का लक्षण है और गांधी कॉम्युनिस्टो वाली रास्ता और भाषा तो नहीं बोलते लेकिन वो इसका बहुत प्रैक्टिकल हाल निकालते हैं और वो कहते हैं कि गांव-गांव में लोकल इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए कुटीर उद्योग होने चाहिए और वो पूंजीवाद का तोड़ देते हैं जी जो साम्यवाद कॉम्युनिज्म है कॉम्युनिज्म भी को आ, पुश करती है केंद्रीयकरण आर्थिक केंद्रीयकरण के रास्ते ही चलती है जी वहां भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया और बड़े बड़े सिटीज डेवलप होते हैं लेकिन गांधी इसको एक सिरे से नकारते हैं वो कहते हैं कि अगर आर्थिक केंद्रीयकरण होगा तो सत्ता का भी केंद्रीयकरण होगा और वो हमने रशिया और चाइना के मॉडल में देख लिया जी वो स्टेट कैपिटलिज्म बन जाता है जी तो गांधी उसके अलग तरह की बात कहते हैं वो कहते हैं नही गांव का विकास होना चाहिए हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए कुटीर उद्योगों ने चाहिए ताकि ना पैसा इकट्ठा हो ना सत्ता इकट्ठी हो जी हर व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहे हर व्यक्ति के हाथ में काम चलाने के लिए जरूरी पैसा भी हो तो हाँ। ये जो गांधी का है मुझे नहीं लगता की कहीं भी हमें इन अतीत के महापुरुषों की लड़ाई करवाने की जरूरत है ये सारे लोग एक दूसरे के पूरक है सबने एक वक्त में अपने दौर की हकीकत को समझ कर के चीजों को कहा है तो मार्क्स से भी हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं गांधी से समझ सकते हैं भगत सिंह से समझ सकते हैं अम्बेडकर से समझ सकते हैं जी हम इनकी महापुरुषों की लड़ाई नहीं करवाते आपस में कुछ लोग हैं जो काम तो करते नहीं है फील्ड में लेकिन वो बैठ कर के खाली महापुरुषों के झगड़े कराते रहते हैं वो अम्बेडकर को खड़ा करेंगे गांधी के खिलाफ भगत सिंह को खड़ा कर देंगे अम्बेडकर को मार्क्स के खिलाफ खड़ा कर देंगे तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होने वाला है हाँ। आज की जो समस्याएं हैं हमें उस उन समस्याओं में आस्था खोज करके इनको हल करना है तो हमें मार्क्स भी कुछ समझ देते हैं हमें गांधी देते हैं भगत सिंह भी रास्ता दिखाते हैं अम्बेडकर भी दिखाते हैं जी साथ ही एक जगह मैं यहाँ पे आ, मेरी समझ जो है मैं उस स्पष्ट करना चाहूंगा आपने कहा कि आ, जो वामपंथ है और जो गांधी का जो रास्ता है वो विकेंद्रीकरण की बात गांधी करते हैं जबकि मार्क्सवाद मार्क्सवादी जो है केंद्रीकरण की बात और इंडस्ट्रियालाइजेशन की बात करते हैं जबकि वहां पर जो मैंने जो पढ़ा है या मैं जो जानता हूँ उसमें यह बात है कि समाजवाद में ऐसा होता है जबकि साम्यवाद तो विकेंद्रीकरण के लिए ही होता है राज्य को तो कम्युनिस्ट भी जो है शोषण का तंत्र मानते हैं लेकिन एक शोषण के तंत्र को खत्म करने के लिए दूसरा एक तंत्र तो नहीं होगा तो वो खत्म ही नहीं होगा क्यूँकी उसकी जो सत्ता है वो विकेंद्रीकरण करने ही नहीं देगी आपको तो मार्क्सवादियों का जो लक्ष्य है वो तो विकेंद्रीकरण ही है लेकिन वो एक केंद्रीकृत राजसत्ता के सहारे ही उस तक जा सकते हैं ये जो मुझे समझ है क्या आपको आप इससे आप... नहीं लेकिन देखिए हम लोगों ने जहाँ भी उसके प्रयोग देखे हैं जी उन प्रयोगों में चाहे वो रशियन मॉडल रहा हो या चाइना का मॉडल रहा हो जो हमारे नजदीक के है और वहाँ पर हम उस तरह के प्रयोग देखे हमने और उनके एक तरीके से विफल होते हुए भी देखा चाइना आज आर्थिक महाशक्ति तो बन गया है लेकिन वहाँ पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं मानवाधिकारों के हनन की या राजनीतिज्ञों के भ्रष्ट हो जाने की और स्विट्जरलैंड में आज सबसे ज्यादा वहाँ के लीडर्स के ब्लैक मनी जमा है वो सारी जो चीजें हैं वो इसी केंद्रीकरण में से निकलती हैं। जी तो हम ये कह रहे हैं की एक के बाद एक जो लोग आते हैं वो नई बात कहते हैं जैसे मार्क्स ने जी पर्यावरण के विनाश पर नहीं लिखा जी वो बाकी सब कहते हैं कि कैसे उत्पादन संबंध कैसे होंगे उत्पादन कैसे बढ़ता जाएगा औद्योगिककरण होगा औद्योगिक मजदूर चेतना संपन्न होकर के नेतृत्व करेंगे परिवर्तन का और वगैरह वगैरह लेकिन रिसोर्सेस जो होंगे उनको लेकर के जो उनका डिप्रीशन होगा उससे जो पर्यावरणीय संकट आएगा वो फिर गांधी कहते हैं जी है ना तो सब एक दूसरे को पूरा है ना की एक दूसरे के खिलाफ है जी जी जी तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम मापूषों की आपस में लड़ाई न करवाए निश्चित तौर पर भगत सिंह ने भी गांधी के योगदान को माना था और जो जन जागरण का काम गांधी जी के माध्यम से हुआ था उसकी स्वीकार भगत सिंह ने भी की थी और उस दौरान जो भी क्रांतिकारी थे बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे भी थे और फिर उनकी आलोचनाएं भी करते थे जहां पर उनको गलत लगता था तो ये तो सही बात है और लेकिन इस समय जो ये पूरा दौर चल रहा है मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ाऊंगा शुभ जी जो गांधी जी की आलोचना होती है तो दोनों करते हैं संघ के लोग भी करते हैं और वामपंथी भी करते हैं तो है। जी जी जी जी तो ये जो दो, दोनों की आलोचनाओं में जो है कई बार जो है लोग जो आम जनता है वो भ्रमित हो जाती है गांधी को हम मतलब गांधी की आलोचना का मतलब होता है आरएसएस तो अगर हम गांधी जी की जो भी आलोचना है अगर वो करते हैं अगर वामपंथी मतलब आलोचनाओं से आपको भी आपका भी सामना हुआ होगा तो इन दोनों आलोचनाओं में क्या फर्क होता है और कैसे लोग जो आम जनता के लोग हैं वो कैसे फर्क करें कि जो एक स्वस्थ आलोचना आलोचना होती है वो क्या है या जो और जो संघी आलोचना है उसके क्या निहितार्थ है और वो उसकी धरातल क्या है आ, का जो आपके आपका प्रश्न पूरा हो गया जी जी जी जरूर संघ की जो आलोचना है वो तो बहुत गलतफहमी पैदा करके झूठ के आधार पर कि भारत का बंटवारा गांधी ने कराया गांधी मुसलमानों के तरफदारी कर रहे थे वो हिंदुओं का नुकसान कर रहे थे भारत का नुकसान कर रहे थे इस तरीके के पूरे झूठे धरातल पर खड़ी हुई है संघ की आलोचना तो संघ द्वारा गांधी की आलोचना जी वो तो बिल्कुल ही नुकसानदायक और भ्रमित करने वाली है नौजवानों को और देश को कमजोर करने वाली है क्योंकि संघ को सबसे ज्यादा दिक्कत गांधी के इस विचार से थी कि भारत एक ऐसा देश बन सकता है जहां पर सभी धर्मो के लोग एक साथ रह सकते हैं जब जी संघ का ये मानना था कि भारत हिंदुओं का है और ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी तो वो संघ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांधी और नेहरू को लेकर है वो तो है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और सबका विरोध कया किया संघ ने तो जी और संघ की खासियत ये है कि वो सबको एक प्रतीक में बदल देता है और उनके विचारों को मार देता है तो आज वो अपने मंच पर भगत सिंह का फोटो भी लगाता है गांधी का भी लगाता है जी जी करता भी लगाता है लेकिन वो इन सबके विचारों को मारता है जी तो आ, गांधी की आलोचना संघ द्वारा जो करी जा रही है वो तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है वामपंथी जो है गांधी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत या उनके आर्थिक चिंतन उसको लेकर के कुछ जेनुन सवाल उठाते हैं और उस पर हम चर्चा भी करते हैं और करी जानी चाहिए लेकिन मेरा बार बार कहना ये है की हम न तो आज मार्क्स के युग में है ना गांधी के युग में है एक नए युग में है जिसमें दोनों का सिंथेसिस दोनों का मिश्रण हो करके हमको अपना रास्ता खोजना है ना कि जो का त्यो मार्क्स का रास्ता या गांधी का रास्ता जैसी कोई चीज है क्योंकि गांधी ने तो खुद ही कहा था कि भाई मेरा तो कोई वाद हो नहीं सकता क्योंकि मुझे जो बात आज ठीक लगती है वो मैं आज कहता हूं और कल जो बात ठीक लगेगी मैं कल बदल जाऊंगा मैं बिल्कुल भरोसे का आदमी हूं इसलिए मेरा तो कोई अनुयायी हो ही नहीं सकता जी तो वही एक नित्य नूतनता है कि रोज हम नया चेतना के साथ की अच्छा अब बदली हुई परिस्थितियों में कौन सी बात ठीक है उसको जी गांधी का मुख्य संदेश ये है जी तो अभी हम जो गांधी की जैसा कि हम ये 150वीं जयंती मना रहे हैं तो अभी जो गांधी को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं जो उनकी शोकारोक्ति हो रही है दो तो अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है तो ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती है की जो देश युद्ध में बढ़ के हिस्सा लेते हैं वो अहिंसा की बात करते हैं यहाँ तक की हमारे देश की सरकार भी जो है हिंसा की बातें करती है गांधी का नाम लेती है तमाम सारे योजनाओं में गांधी जी का इस्तेमाल किया गया स्वच्छता अभियान में गांधी जी का चश्मा लगा रहता है तो ये जो गांधी जी की स्वीकारोक्ति है तो ये क्या उनके सिद्धांतों को लेकर के है या वो डरे हुए हैं कि गांधी जी हमको गांधी का जो सिद्धांत वो हमको बचा सकता है क्योंकि मैं इस चीज को भगत सिंह के उस कदम से जोड़ना चाहता हूँ जब भगत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस जो है पूनीपतियों और जमींदारों की पार्टी है और इनके नेतृत्व में जो आजादी आएगी वो समझौते की आएगी तो क्या ये जो क्रमबद्धता है वो अभी तक बनी हुई है उनके पीछे जो ये पूरी पूंजीवादी लॉबी है वो लामबंद होना चाहती है वो अपना एक कवच के रूप में गांधी को देख रही इसलिए है।, को है इसलिए वो पॉपुलर है या वास्तव में उनके सिद्धांतों को लेकर के वो चलना चाहते इसलिए वो पॉपुलर हो रहे हैं देखिये आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस थी वो एक प्लेटफॉर्म थी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो बनी थी वो कोई एक विचारधारा के लोग उसमें नहीं थे अब गांधी से जैसे कहा कि भाई आ आप बिरला जी आप तो गरीबों की बात करते हैं लेकिन बिरला जी के घर में रहते हैं जी जी तो गांधी ने कहा कि हम सबके भीतर बिरला बनने की चाह है जी और मैं उस चाह के खिलाफ हूँ मैं उस चाह के खिलाफ काम करता हूँ मैं बिरला जी से क्यों लड़ू बिरला जी मेरे दोस्त हो सकते हैं लेकिन मैं बिरला बनने की जो चाह हम सबके भीतर है उसके खिलाफ काम करूंगा और वो वही करते भी थे उनका पूरा जो आर्थिक फॉर्मूला है वो ये कहते हैं कि फैक्ट्रियों का, का सामान खरीदो ही मत तो कोई पूंजीवादी बन ही नहीं पाएगा आप तो, तो गांव तो में बनाओ सामान तो वो पूंजीवाद को प्रैक्टिकली खत्म कर रहे हैं जी तो आज सारी दुनिया अच्छा इसी तरह से वो युद्ध की के खिलाफ जी बात करते हैं तो जो लोग भले ही बड़े बड़े देश जिन्होंने हथियार बना रखे हैं, वो भी युद्ध से तो डरे हुए हैं क्योंकि आज अगर युद्ध होता है तो वो जीत और हार नहीं होगी उसमें सर्वनाश होगा तो युद्ध से तो सब डरे हुए हैं, तो गांधी सबको याद आते हैं कि भाई एक ऐसा भी विचारधारा है कि जिसमें युद्ध का निषेध है और प्रेम की बात है और मिलजुल रहने की बात है भारत का जहां तक आप कह रहे हैं कि जो पूंजीपति है वो गांधी की आड़ लेकर पूंजीवाद को बचाना चाहते हैं वो आ, ऐसा नहीं है कि गांधी की आड़ लेकर वो पूंजीवाद को बचा सकते हैं अगर आज भी मैं जब सोचता हूँ कि आज जो कारपोरेट का राज है आदिवासी इलाकों में मैंने जो देखा है किस तरीके से देशी विदेशी कंपनिया भारत में आकर के संसाधनों को हड़पने के लिए आदिवासियों की हत्याएं और बलात्कार करवा रही है और हमारी सरकार के ए, सरकारी फौजें उसमें लगी हुई है जी तो एक बात रास्ता दिखता है कि वही गांधी का कि की संसाधनों पर लोगों का अख्तियार होना चाहिए समाज का समुदाय का अख्तियार होना चाहिए तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है इसलिए कोई पूंजीवाद को बचा लेगा गांधी के पीछे तो वो फर्जी गांधी के विचार होंगे गांधी के जो तो असली विचार है वो तो पूंजीवाद को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हम्म अच्छा गांधी जी के जो सबसे बात के विचार हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि मेरे पहले के विचारों को मत मानिए हाँ, तो वो तो कहते हैं कि मैं मैं, मैं मैं कल की बात मत मानो, आज की मानो जी तो आप किन विचारों की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया है जिसमें वो जो पूंजीपति है जो व्यापारी है तबका वो एक संरक्षक के तौर पर रहेगा और जनता उसकी प्रजा के रूप में या उसके वो उसका पालक के रूप में रहेगा तो ये तो उस सिस्टम को बचाए रखने की ही बात कर रहे हैं और इसमें तो पूंजीवादी तबका जो है वो तो अपनी सुरक्षा देख पाएगा तो ये दोनों चीजें हैं जब गांधी एक तो एग्जिस्ट जो लोग कर रहे हैं या तो उनका सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेती जी तो एक तरीका वो था उसके लिए तैयार नहीं था देश जी क्योंकि या तो एक लाइन खींच दी जाती कि भी सब की सबकी जमीने सबकी प्रॉपर्टी ऐसे राज्य की, की होंगी और कल से सब बराबर होंगे उसके लिए तैयार नहीं था तो अब लोग तो वैसे ही रहने वाले हैं सब संपत्ति के साथ तो उसमें सबसे जो उनको प्रैक्टिकल लगा वो ये कि भाई देखो तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन ये पैसा जनता का है आपसे जिसके ट्रस्टी हैं और आप अपने ऊपर खर्च मत करिए इसको जनता के लिए खर्च करिए जो बेस्ट वे उनको दिखा की भाई ये होना चाहिए क्योंकि आजाद होगा देश सब लोग हम लोग देशवासी होंगे और ये सारी संपत्ति देशवासियों के लिए काम आने वाली है गांधी आदर्शवादी तो थे ही आदर्शवादी बात न, सोच तरीके से सोचते भी थे वो और दूसरा उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसमें ये सारे पैसे वाले खत्म हो जाने वाले थे जी की भाई आप गांव का विकास करो और उन्होंने तो ये कहा भी था कि कांग्रेस चूंकि अलग अलग विचारधारा के लोगों का एक प्लेटफॉर्म है इसलिए आजादी के बाद कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी तो उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि आप लोग अलग मतलब जो कांग्रेसी नेता थे कि आप लोग अलग पार्टी बना लो और चुनाव लड़ो कांग्रेस तो गांव में जाएगी और वो कुटीर उद्योग जात पात खत्म करना साफ सफाई बढ़ाना उसका काम करेगी जी जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया तो गांधी तो पूंजीवाद को जड़ से खत्म करने वाले थे जी तो ये मतलब होता क्या है की जो मार्क्सवादी जो नजरिया है देखने का चीजों को वो कहता है कि सिद्धांत और व्यवहार मतलब किसी भी सिद्धांत की जो फरक होती है वो व्यवहार में होती है तो गांधी जी का ये जो सिद्धांत था उसकी व्यवहारिक परिणति क्या आजादी के इतने सालों बाद हो पाई और अगर नहीं हो पाई तो क्या इसके पीछे ये कारण नहीं है कि वो व्यवहारिक नहीं है वो सिर्फ आ, जो आपने कहा आदर्शवादी बातें हैं ऐसा आपको नहीं लगता है देखिए मैं प्रत्यारोप नहीं करना चाह रहा लेकिन मार्क्सवाद ने हमारे बंगाल में रहा जो आखिरकार आकर के उसकी परिणति क्या हुई नंदीग्राम और सिंगूर जहां पर बदनाम सलीम ग्रुप के लिए जमीने हड़पने के लिए और टाटा के लिए नैनो परियोजना के लिए जमीने हड़पने के लिए लोगों के घर जलाए गए हत्याएं करी गयी तापसी मलिक जिंदा जला दिया गया लड़की को और वहाँ पर बलिक किया जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किया हुँ हुँ हुँ और आज जो भारत का के मार्क्सवादी हैं, वो ना सिर्फ संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिए बल्कि पूंजीवाद को भी स्वीकार कर लिया है उन्होंने उनका कोई वैकल्पिक आर्थिक मॉडल है ही नहीं जी की बहुत सारी धाराएं हैं जिन्होंने उसकी आलोचना भी की है और उसको वो नहीं मानते हैं और जिन्होंने जिनकी सरकारें थी उनको वो वामपंथी मानते भी नहीं है तो बहुत सारी इस बहस है हाँ। तो सबसे बड़ी पार्टी है ना वामपंथियों की भारत में और उन्होंने नंदीग्राम सिंगूर के लिए ना कभी गलती स्वीकार करी ना उसके लिए माफी मांगने को तैयार है उसको उस पर वो प्राउड भी करते हैं और हालत यह है कि वो वहाँ इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं एक जी जी जी ये मैं जी ये, ये नहीं कह रहा कि गांधी इसलिए सही है क्योंकि मार्क्सवादी गलत है मैं ऐसा नहीं कहना चाह कह रहा जी जी लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो अब गांधी आज अगर नहीं जमीन पर उतर पाए तो वो हम लोगों का स्वार्थ हम लोगों के आकांक्षाएं हम लोगों का काम ना कर पाना उन विचारों को लेकर के आजादी के बाद जिस तरीके से नौजवानों की वैचारिक ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो काम तो हो नहीं पाया गांव-गांव में जो गांधी काम करना चाहते थे उनको टाइम ही नहीं मिला एक ही साल के भीतर हमने उनको मार दिया तो गांधी वो सब काम करना चाहते थे और उनको काम करने का मौका मिलता तो वो उतार पाते उसको उसके बाद फिर जो गांधीवादी लोग थे विनोबा ने कुछ कोशिश करी कि किस तरीके से जमीनों का बंटवारा प्रेम से हो सकता है पुराना आंदोलन चलाया और उन्होंने अपने तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करी थी जी जी जी तो अभी जब गांधी भी नहीं है और विनोबा भी नहीं है तो अभी इस समय गांधीवादी आंदोलनों को गांधीवादी जो लोग हैं वो उनके जो रास्ता है उनका उस पर क्या अभी गतिविधियां चल रही हैं उस पर अगर कुछ प्रकाश डाल पाए आप तो देखिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिकता की है जी जो अब फांसीवाद का आधार बन चुका है जी। तो उस पर हम लोग सब काम कर रहे हैं अभी आपको मालूम होगा कुमार प्रशांत पर एफ हुई कि आपने गोडसे को आरएसएस का से जुड़ा हुआ क्यों बताया कुमार प्रशांत विनोबा आंदोलन में रहे हैं और आ, मेरे ऊपर छत्तीसगढ़ में केसेस लगा दिए गए मुझे वहां से निकलने पर मजबूर किया गया तो हम जो लोग हैं वो अपने अपने ढंग से चीजों को उठा रहे है और कोशिश कर रहे हैं इन परिस्थितियों से गांधी के दिखाए रास्ते पर चल करके निकलने की जी जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी अगर अंत में कुछ और बात आप कहना चाहें क्योंकि हम लोगों की बातचीत लगभग समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ रही है तो आखिर में चूंकि गांधी जी का 150वां जो है जयंती वर्ष चल रहा है और अभी हाल ही में भगत सिंह की जयंती हुई है तो आप इस मौके पर अगर कुछ युवाओं को देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहें तो आ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गांधी को समझने के लिए भगत सिंह को भी समझिए अम्बेडकर को भी समझिए मार्क्स को भी समझिए और सबकी समझ से अपनी एक कॉमन समझ डेवलप करिए कट्टरवादी मत बनिए कि हम मार्क्सवादी हैं अब हम दूसरे लोगों से का विरोध करेंगे या हम अम्बेडकर हैं तो हम दूसरों का विरोध करेंगे सबके समन्वय से आज का रास्ता निकालना है हमको आ, यही मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जी धन्यवाद शुक्रिया नमस्ते तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार से फोन पर हुई बातचीत गांधी जी ऐसी जुड़े कुछ पहलुओं पर उनसे बात की थी साथी पवन ने तो श्रोताओं अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें YouTube और Facebook पर कार्यक्रमों के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आप हमसे वहां भी जुड़े रह सके WhatsApp और Telegram पर ऑडियो फाइल के साथ आप हमारे कार्यक्रम पा सकते हैं